प्रश्नोत्तर रीप माला विविध जिज्ञासा जो संसार वास्तव में है नहीं उसको इतनी शक्ति कहाँ से मिलती है कि वह बड़े बड़े ऋषियों को भी हरा देता है समाधान आप यह बताओ जो स्वप्न है ही नहीं उस स्वप्न को इतनी शक्ति कहाँ से मिलती है कि वह आपको सुखी दुखी कर देता है भयभीत कर देता है परेशान कर देता है यह तो आपका रोज का अनुभव है और आप यह भी जानते हैं कि स्वप्न झूठा होता है अर्थात वास्तव में होता ही नहीं सामने रस्सी पड़ी है और आपके मन में आ गया कि यह सांप है तो आप भयभीत हो जाएंगे वहां से भागेंगे तो हो सकता है कि गिरकर हाथ पैर टूट जाए यहां तक कि व्यक्ति भय से मर भी सकता है अब बताओ रस्सी में सांप पैदा होता है क्या जो चीज़ उत्पन्न ही नहीं हुई वह भय पैदा कर रही है मृत्यु का हेतु बन रही है उसे कहाँ से बल मिल रहा है रस्सी का जो अज्ञान है उसी से बल मिल रहा है इसी प्रकार स्वरूप के अज्ञान से संसार को बल मिल रहा है संसार में खुद का कोई बल नहीं है यह तो माइक है संसार से जीव का कोई संबंध नहीं है परंतु यह जीव जो मैं और मेरा की सृष्टि कर लेता है वही इसके बंधन तथा पराजय का हेतु बन जाती है यही माया है बाहर का संसार हमारा कुछ नहीं बिगाड़ता हमने अज्ञान से मन में जो संसार बना रखा है वही बंधन में डालता है मैं का अर्थ शरीर हो ही नहीं सकता परंतु यही अर्थ मन में बैठा है यह गलत ज्ञान ही सारी समस्या का मूल है जिज्ञासा ज्ञान और शुद्ध प्रेम में क्या अंतर है समाधान ज्ञान का संबंध बुद्धि से है और प्रेम का हृदय से बुद्धि में चालाकी रहती है इसलिए ज्ञान में चालाकी आ जाती है चाहे वह ज्ञान संसार का हो चाहे आत्मा का भौतिक ज्ञान हो प्रेम तो हृदय का भाव है वह अमृत है पर सच्चा प्रेम बहुत कठिन है जिसे जगत के लोग प्रेम कहते हैं वह तो प्रेम है ही नहीं जहाँ स्वार्थ का किंचित भी संबंध है वहाँ प्रेम नहीं है अपरोक्ष आत्मज्ञान का संबंध भी हृदय से होता है क्योंकि उसका हेतु ईश्वर से सच्चा प्रेम पराभक्ति ही बनता है इस दृष्टि से अपरोक्ष ज्ञान और प्रेम में अंतर नहीं है जिज्ञासा सर्वश्रेष्ठ शक्ति किसको माना गया है समाधान किसी भी वस्तु में जो कार्य करने की क्षमता है उसको शक्ति कहते हैं शक्ति तो अनंत प्रकार की है जैसे अग्नि में दाहिका शक्ति बीज में अंकुरोत्पादन शक्ति ऐसे ही अनेक प्रकार की शक्तियाँ हैं शारीरिक बल धन बल जन बल, ये सब शक्ति के ही भेद हैं इन सब में आध्यात्मिक शक्ति सर्वश्रेष्ठ है योग सूत्र के भाष्य में भी बताया है कि अन्य भौतिक शक्तियों से जो कार्य नहीं हो सकता वह आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न हो सकता है जिज्ञासा हम पढ़ाई तो बहुत करते हैं पर परीक्षा देते समय बहुत गलतियां हो जाती हैं इसे कैसे सुधारें समाधान विद्यार्थी को लिखने का अभ्यास अधिक करना चाहिए नोट्स बनाने की आदत बनानी चाहिए लिखने का काम अधिक करोगे तो परीक्षा में गलतियाँ कम होंगी दूसरी बात यह है कि पढ़ाई एक व्यवस्थित तरीके से करनी चाहिए जब तुमने एक पाठ पढ़ लिया तो पुस्तक को बंद कर दो फिर आंख बंद करके जो पढ़ा उसे मन में दोहराओ उस पर विचार करो जब पढ़ाई का ठीक तरीका है भले ही थोड़ा पढ़ो पर इस तरीके से उसे अपने मन में पक्का बैठाते रहो यदि ऐसा करोगे तो तुम्हें अपना पाठ लंबे समय तक याद रहेगा तब परीक्षा के समय गलतियाँ कम होंगी इन दो बातों पर ध्यान देने से विद्यार्थी को बहुत लाभ हो सकता है जिज्ञासा भूत प्रेत क्या वास्तव में किसी से मिलते हैं शास्त्रों में कहीं कहीं ब्रह्मा जी के लिए भूत शब्द का प्रयोग क्यों कि, क्यों किया गया है समाधान हम तो बहुत जगह शमशान में भी बैठे हैं पर हमें कोई भूत नहीं दिखा परंतु शास्त्र कहता है कि भूत प्रेत आदि यूनिया होती है इसलिए हम उसे मानते हैं जब शास्त्र के आधार पर ही हम देवता स्वर्ग ब्रह्म सबके बारे में जान रहे हैं तो फिर भूत योनी के विषय में क्यों विवाद करें भूत योनी वाला भूतकाल की सारी बातें जान लेता है पर भविष्य की नहीं जान सकता इसीलिए उसका नाम भूत है शास्त्रों में कहीं कहीं भूतों की गिनती देव योनी में भी की जाती है क्योंकि उनमें विशेष शक्ति रहती है वे अपना रूप बदल सकते हैं उनका शरीर वायु में होता है उन्हें कहीं आने जाने में दीवार आदि की रुकावट नहीं रहती इसी प्रकार और भी उनमें कई शक्तियां होती हैं शास्त्र में ब्रह्मा जी को भूत कहा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है शास्त्र में तो ब्रह्म को भी महाभूत कहा है अस्य निश्वसितो भूत निस्वित नेतद्यत ऋग्वेदों यजुर्वेद रामवेदो अथर्वांगषद जो भी सिद्ध पहले से मौजूद वस्तु है उसका नाम भी भूत है आकाशवादि पंच तत्वों को भी भूत शब्द से कहा जाता है सभी प्राणियों के लिए भी भूत शब्द का प्रयोग गीता आदि ग्रंथों में किया ही गया है प्रकरण देखकर ही किसी शब्द का अर्थ लगाना चाहिए